नमस्कार मित्रों मेरा परिचय देता हूँ राहुल मैता राइट टू रिकॉल ग्रुप और मैं पिछले बारह तेरह सालों से प्रचार कर रहा हूँ कि राइट टू रिकॉल के कानून गैजेट में आने चाहिए गैजेट यानी कि एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर महीने में एक गैजेट निकालती है उसमें होता है कलेक्टर सेक्रेटरी वगैरह के आदेश यदि किसी भी नागरिक या कार्यकर्ता को तो सरकार में कोई पॉजिटिव चेंज लाना हो या कोई चेंज लाना हो तो उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें गैजेट में क्या छपवाना है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिनिस्टरों को कहिए कि वो गैजेट में राइट टू रिकॉल के कानून छापे और नहीं छापते हैं तो उनको बदनाम करने की पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश होनी चाहिए अलग अलग टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है आज जो वीडियो है वो मीडिया के ऊपर है कि हम किस तरह से मीडिया को और सुधार सकते हैं कि अभी तो आप आ, मीडिया के बारे में तो सब जानते हैं कि जो पॉलिटिकल न्यूज होता है एवरी पॉलिटिकल न्यूज इज अ पेड न्यूज जो आप टीवी चैनल देखते हैं मैगजीन आती है उसमें सबसे बहुत सब कुछ पेड न्यूज होता है आ, किसी भी नेता की फ्रंट पेज पे फोटो होती है तो समझ लीजिए बीस पच्चीस लाख पचास लाख हिरो हीरो मॉडर्न एक्ट्रेस की फोटो फ्री में जाएगी चाहे एंटरटेनमेंट वैल्यू मैं की बात करता हूँ अभी आज की बात नहीं है अखबार का ये मीडिया पैदा हुआ सबसे वो पेड मीडिया रहा है और ऐसा ही रहेगा मैं कोई क्रिटिसम इस सेंस नहीं कर रहा की मान लो मैं या तुम कोई टीवी चैनल चलाते तो या तो टीवी चैनल बंद कर देते या तो वही उसी तरह से चलाते जैसे आपके मालिक टीवी चैनल चला रहे की मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैसा लिया और मोटिवेशनल कंपनियों ने बोला कि अन्ना हजारे को भगवान बना दो तो अन्ना हजारे को भगवान बना दिया बोला थी की इमेज करनी है तो स्वामी जी की इमेज खराब कर दी और बोला भाई को हीरो बनाना है तो सुब्रमण्यम स्वामी को हीरो बना दिया मतलब एवरी मीडिया इजॉल पेड मीडिया वो अंग्रेजों के जमाने में भी इसी तरह से था कि अंग्रेज थे वो अखबारों को पैसा देते थे कि मोहन भाई दुरात्मा गांधी जी से मैं कहता हूँ उनकी फोटो रोज फ्रंट पेज पे होनी चाहिए उनके बारे में अच्छा लिखो थी वो बहुत महात्मा है बहुत अच्छे आदमी है भारत को आजाद कर देंगे वो कहते हैं कि सिर्फ चरखा बातो चरखा बाटने से आजादी आएगी तो भी रोज उनका फोटो आता था क्यूँकि अंग्रेज अखबार वालों को पैसा देते थे मोहन भाई के दुरात्मा गांधी को फेवरेबल कवरेज देने के लिए तो मीडिया है वो तो हमें यहाँ मीडिया रहेगा अब इस परिस्थिति में उपाय क्या है तो किस तरह से हम जो पेड मीडिया के डिसएडवांटेजेस है जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से वो कम कर सकते हैं तो पहले मैं कुछ कुछ जो गंभीर नुकसान हुए देश को पिछले दस एक साल में पेड मीडिया की वजह से उसका आपको तो डिस्क्रिप्शन दूंगा पहला मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा न्यूक्लियर वेकॉर्ड के बारे में कि मीडिया ने कितनी खबरें आपसे छिपाई मीडिया ने जब न्यूक्लियर वेकॉर्ड में डिस्कशन चल रहा था तो मीडिया ने आपको बताया ही नहीं कि चाइना की कैपेबिलिटी क्या।, क्या है चाइना की कैपेबिलिटी क्या है चाइना ने कितने एटॉमिक टेस्ट किए हैं पैंतालीस ये कोई मीडिया आपको नहीं बताया किसी अखबार में ये बात आपको नहीं बताई कि हिंदुस्तान ने सिर्फ दो न्यूक्लियर टेस्ट किए पोखरान वन पोखरान टू चाइना ने किए पैंतालीस और उसमें से चाइना ने 22 ग्राउंड टेस्ट किए और 23 एटमोस्फियर एक एक्सप्लोजन किए यह भी मीडिया ने आपको नहीं बताया एटमोस्फियर एक्सप्लोजन वो असली टेस्ट होता है कि जिसमें बम प्लेन है वो बम को हवा प्लेन बम को दो पांच किलोमीटर ऊपर ले जाता है और वहां पे बम को फेंका जाता है और उससे आपके जो एटोनिक बम है उसकी मेकेनिकल इंजीनियरिंग केपेबिलिटी के टेस्ट होती है कि ऐसा तो, तो नहीं है ना कि उसके तलबूचे थे।, थे।, थे वो, है, वो भी तेईस दूसरा मीडिया ने आपको यह भी सच नहीं बताया कि इंडिया ने जो सबसे बड़ा बम फेंका और सबसे बड़ा जो एक्सप्लोजन किया उसकी कैपेसिटी क्या थी सेवनो का और चाइना ने जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया उसकी कैपेसिटी क्या थी फोर किलोटन फोर किलोटन यानी हमारे बम से करीब पैतालीस सत्तर गुना बड़ा यानी हमारा एटम बम यदि जो लबिंग टेटा आता है जो जितना सा छोटा सा होता है पता का उसको भी नो तो चीन का जो है वो पांच से भी बड़ा बाउंड था तो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी चाइना से वन सेवेंटी फिफ्थ है और वो भी हम चालीस साल पीछे चाइना ने 1968 में 3500 हजार किलो टन का एटमोस्फियर एक्सप्लोजन किया था और हमने उसके तीस साल बाद 1998 में 75 किलो टन का एक्सप्लोजन किया वो भी ग्राउंड एक्सप्लोजन है एटमोस्फियर एक्सप्लोजन तो इंडिया ने किया ही नहीं ये बात मीडिया ने नहीं बता मीडिया ने आपको तो रशिया की केपेबिलिटी के बारे में नहीं बताया कि रशिया ने अभी तक में साढ़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है और रशिया ने जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया वो पचास मेगा टन का था पचास हजार किलो टन का शक्तिशाली उन्होंने दो बड़े किया था तो वो स्वीडन से एक हजार मील दूर था और स्वीडन में जो समुद्र तट के इलाके थे वहां के मकानों के काट के शीशे टूट गए इतना बड़ा एक्सप्लोजन था और दूसरा एक्सप्लोजन किया उसमें पंद्रह किलोमीटर के डायमीटर का एक गड्ढा बन गया 100 मीटर गहरा और 15 किलोमीटर के डायमीटर का वो पूरी जो लैंड वो इवोपरेट हो गई यानी कर्नाट प्लेस में यदि वो फैसा जाए तो पूरी नई दिल्ली है वो इवोपरेट हो जाएगी कितना बड़ा एक्सप्लोजन है करके दिखाया और अमेरिका ने जो सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया वो पंद्रह हजार किलोमीटर का था हमारा एक्सप्लोजन सिर्फ पचहत्तर किलोमीटर का यानी कि हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की दुनिया में जीरो कह दो है, वो मीडिया ने आपको बताया नहीं अडवाणी ने जो झूठ बोला कि हमारे पास मिनिमम है वो मीडिया ने 500 बार बताया ने जो पोखरांटू किया मैं उसका समर्थन करता हूँ देता हूँ पर उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला कि तो हमारी न्यूक्लियर केपेबिलिटी चाइना से हो गई है हम चाइना के वन सेवेंटी और हम अमरीका और रशिया के कॉपोरेशन में वन बाई कम है यह बात मीडिया ने आपको नहीं बताई दूसरा मीडिया ने आपको कभी राइट टू रिकॉल के बारे में नहीं बताया वो तो आप देख ही रहे हैं कि राइट टू रिकॉल के द्वारा हम चार महीने में नहीं एक महीने के अंदर सारा करप्शन खत्म कर सकते हैं राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर आएगा तो 24 घंटे में ये पुलिस का करप्शन बंद हो जाएगा राइट right टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आएगा चौबीस घंटे के अंदर तो, एजुकेशन का करप्शन खत्म हो जाएगा किसी को अपनी नौकरी नहीं खोजी तो मीडिया ने आपको राइट टू रिकॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन ही दी थी जूरी सिस्टम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो आप देख सकते हैं कि अमेरिका में राइट टू रिकॉल के बारे में बात करके तो अमरीका में 95 परसेंट केस के जजमेंट क्यों हफ्ते दो अपने में आ जाए क्योंकि वह नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल राइट टू रिकॉल जज है ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई अखबार नहीं देगा कोई मैगजी नहीं देगा बीसी मैगेजीन को मैंने लिखा है कोई भी मैगेजीन ये इन्फॉर्मेशन को तैयार नहीं है कि भाई अमरीका में तो लोगों के पास राइटोरिकल गवर्नर है राइटोरिकल हाईकोर्ट चीफ जज है राइटोरिकल डिस्ट्रिक्ट जज है राइटोरिकल पब्लिक प्रोसिक्यूट है राइटोरिकल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फिर तो ज्यूरी सिस्टम अफ्रीकाचार क्यों कम है जाके ये फतावाद भाई भतीजावाद क्यों कम है क्योंकि तो ज्यूरी सिस्टम है वहाँ जज जजमेंट ही देता है सिटीजन को बुलाया जाता है हर एक टेस्ट करिए वोटर लिस्ट में से ये वोटर लिस्ट है तो उसमें से जैसे ये वोटर वोटर लिस्ट है अमेरिका में कोई तो केस होता तो जब ज़ जजमेंट नहीं देता वोटर लिस्ट में 12 लोगों को बुलाया जाता है और वो 12 लोग को जिड़ी बोलते हैं और जिड़ी जजमेंट लेती है उसकी वजह से वहां पे क्राइम रेट बहुत कम है फिर वेल्थ टैक्स मीडिया ने आपको यह भी नहीं बताया होगा की अमरीका में इनहेरिटन टैक्स पैंतीस परसेंट कोई आदमी जिसकी बात मान लोदा सोलह करोड़ की और उसकी वृद्धि होती है तो पैतीस पैंतालीस सरकार टैक्स ले लेती है वेलटेक्स का फायदा क्या है सेना मजबूत होती है का। वैट टैक्स भी है पे मकान की कीमत एक परसेंट से तीन परसेंट जितना सरकार को टैक्स देना पड़ता है तो उससे सेना मजबूत होती है तो आप देख सकते हो कि जितने अच्छे कानून है जूरी सिस्टम राइटर को तो वेलटैक्स इनरेटर है मीडिया सभी तो उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपने अक्सर अच्छा देखा होगा अभी रिसेंटली इंडिया टूडे के फ्रंट पेज पे सुब्रमण्य तो स्वामी का फोटो था अन्य का तो फोटो आता ही रहता है छोटे अन्नों का भी फोटो आता है आप बताइए कि राजीव दिशित का फोटो किस मीडिया के फ्रंट पेज पे देखा आपने कोई भी एग्जाम्पल ले लो आउटलुक इंडिया टूडे फ्रंट लाइन कभी उन्होंने निश्चित जी का कोई लेख छापा क्यों छापा किस क्योंकि तो ये सब मल्टीनेशनल अपने जो पैसे बेचलने वाले अखबार है इसी तरह से दीक्षित जी ने रूट बंद करने के लिए फाइल की थी दिल्ली हाईकोर्ट में उनको फेवरेबल जजमेंट मिला सुप्रीम कोर्ट ने केस फाड़के फेर दिया वो पर एक भी अखबार ने इसको कवरेज नहीं किया जो असली मुहिम थी देश में कालाधन रोकने की जो असली मुहिम थी मॉरिशियस रूट को बंद कराने की दीक्षित जी ने दो हजार दो में आई आई में से फेवरेबल जजमेंट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट राजीव दीक्षित है वो लगभग मीडिया ने उनको ब्लैकआउट कर दिया था दीक्षित जी को और इसी तरह से मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है ब्लैक मेलिंग और व्हाइट मेलिंग ब्लैक मेलिंग यानी कि इसकी तो पुलिस वालों ने आपके पंडाल में आग लगा दी वहा पच्चीस हजार लोगों की पिटाई की जिनके पास हथियार में थे हथियार दो छोड़ो और दोष मीडिया निकाल रही है स्वामी जी का तो इसको ब्लैकमेलिंग मेलिंग बोल और वाइटमेलिंग। वाइटमेलिंग में ज्यादा पैसा वाइटमेलिंग यानी कि भाई स्वामी जी की स्वामी रामदेव जी की इमेज खराब करनी या तो उनका करना है। तो अन्ना को खराब हो अ सारी उपाधियां दे दोाचार हफ्ते दो हफ्ते में खत्म करने की इस तरह की झुठिया आशा लोगो में खड़ी करो तो वो व्हाइट मेलिंग व्हाइट मेलिंग यानी कि बकवास आदमी को ऊपर उठाना और ब्लैक मेलिंग यानी कि कोई अच्छा वाला आदमी है उसकी इमेज ओढ़नी उसको कम करना तो ये सारे और इसी तरह से मीडिया ने ये काम आजादी से पहले भी किया कि सुभाष चंद्र बोस की इमेज खराब करनी उस समय जो मीडिया था उसकी बात करो महात्मा सुभाष चंद्र बोस की इमेज खराब कर दी और गुलात्मा गांधी को भगवान बना दिया कि बस ये बोल रहे हैं कि चखे का तो भजन का तो आजादी आ जाएगी और पूरे देश को उस समय का जो मीडिया था उसने कार्यकर्ताओं को तो गुमराह करने के लिए सबको आदि जी के रास्ते में चलने के लिए प्रेरित किया और उसकी वजह क्या थी कि अंग्रेज और जो ये कुबेर थे उस जमाने से बिरला बजाज काटा वगैरह वो तो मीडिया को पैसा दे रहे थे मोहन भाई के बारे में अच्छी खबरे के लिए अब बात आती है उपाय पर कि ये जो पेड मीडिया है उसमें से हम कैसे अपना आ, किस तरह से ये पूरी चीज ठीक कर सकते हैं तो मैं में बताता हूँ ये मेटीरियल ड्राफ्ट लिखी है कि कौन से ड्राफ्ट हम गैजेट में छपवा के कौन से ड्राफ्ट हम गैजेट में छपवा के मीडिया की समस्या को तो हम कम कर, कर सकते हैं तो वो मैंने ड्राफ्ट लिखे हैं आँ... चैप्टर फोर्टी फोर में अब राहुल मेहता डॉट कॉम स्लैश थ्री जीरो चैप्टर फोर्टी फोर में मैंने लिखा है टीवी टीवी चैनल और टेलीकॉम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता तो so, पहला प्रपोजल है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन यानी हम हाँ नागरिकों के पास ये प्रोसीजर होनी चाहिए कि हम राइट की दूरदर्शन चेयरमैन को हम बदल सके बाकी दूरदर्शन चेयरमैन यदि मल्टीनेशनल कंपनियों से या तो पॉलिटिकल पार्टी को से पैसे लेके न्यूज को दबा रहा है या तो कुछ न्यूज को ओवर हाईलाइट कर रहा है तो ऐसे चेयरमैन को हम निकाल के ऐसे व्यक्ति को रख सकते हैं जो की नागरिकों के हित सारी खबरें छापे और उसको बराबर कवरेज ता बजाज टाटा वगैरह को तो मीडिया को पैसा दे रहे थे मोहन भाई के बारे में अच्छी के लिए। अब बात आती है उपाय है उसमें से से हम कैसे अपना आ, किस तरह से ये पूरी चीज ठीक कर सकते हैं। तो मैं उपाय में बताता हूं ये मेरा रेफरेंस मटीरियल है कौनसे ड्राफ्ट हम गैजेट में छपा के से ड्राफ्ट हम गैजेट में छपा के मीडिया की समस्या को हम कम कर, कर सकते हैं तो वो मैंने ड्राफ्ट लिखे हैं चैप्टर 44 में आप राहुल मेहता डॉट चैप्टर 44 में मैंने लिखा है फोर्टी सेक्शन ट्वेंटी राइट टू रिकॉल ग्रुप प्रपोजल्स टू इंप्रूव टेलीकॉम TV चैनल टीवी चैनल और टेलीकॉम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है तो पहला प्रपोजल है राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन यानी हम नागरिकों के पास ये प्रोसीजर होनी चाहिए की हम राइट की दूरदर्शन चेयरमैन को हम बदल सके ताकि दूरदर्शन चेयरमैन यदि multinational कंपनियों से या तो पोलिटिकल पार्टियों से पहले लेके news को दबा रहा है या तो कुछ न्यूज को ओवर हाईलाइट कर रहा है तो ऐसे चेयरमैन को हम निकाल के ऐसे व्यक्ति को रख सकते हैं जो कि नागरिकों के हित की सारी खबरें छापे और उसको बराबर कवरेज तो राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन की प्रपोजल इस तरह से है कि दूरदर्शन को पांच भाग में विभाजित कर दिया जाए जो की पांचों इंडिपेंडेंट चैनल्स होंगे ग्रुप ऑफ चैनल एक से ज्यादा चैनल हो तो भी प्रॉब्लम है और पांचों के चेयरमैन है वो होंगे मतलब उनको खबर तो दबा रहा है वो इस खबर को छापेगा दूसरा हर एक राज्य सरकार के पास एक अपना चैनल होना चाहिए ये आपको जो बुद्धिजीवी है उन्हें मैं कुबुद्धिजीवी कहता हूँ भारत के जो बुद्धिजीवी है वो इस बात को समर्थन देते हैं कि प्राइवेट चैनल होने चाहिए विदेशियों को भी चैनल मिले इस बात का समर्थन देते हैं लेकिन देश की राज्य सरकारों को टीवी चैनल देने का वो विरोध कर रहे हैं जो हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि तो बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो कि की एमएमसी के कंट्रोल में नहीं है और वो मुख्यमंत्रियों को यदि टीवी चैनल मिलेगा तो एक इंडिपेंडेंट का सोर्स खड़ा हो जाएगा भाई जो आदमी देश का मुख्यमंत्री है किसी राज्य का मुख्यमंत्री है वो टीवी चैनल चला रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है जो राज्यों के पास टीवी चैनल नहीं होनी चाहिए जो राज्य पुलिस चला सकता है जो राज्य सरकार के पुलिस है उसके पास टीवी चैनल क्यों तो नहीं होना चाहिए मेरी जो और हर एक राज्य के पास एक केबल के चैनल होनी चाहिए और वो चैनल का जो तो चेयरमैन है वो भी राइट टू रिकॉल के द्वारा रिप्लेसेबल होना चाहिए उसके बाद हरेक जिले के पास एक अपनी सेटेलाइट सॉरी केबल चैनल होनी चाहिए हर जिले को हम चैनल नहीं दे सकते तो कि सैटेलाइट चैनल की लिमिट है से चैनल तो नेशनल लेवल पे पंद्रह चैनल हो हर एक को अभीलाइट चैनल देते हैं तो, 30, 30 तो पंद्रह और तीस पैंतालीस चैनल गवर्नमेंट की है जो की स्प्रीटर होगी और हरेक बॉक्स वाले को दिखानी पड़ेगी और हरेक राज्यों और जिला आपको लेके केबल चैनल रख सकता है केबल में कोई लिमिट नहीं है केबल में तीन सौ चैनल तक की लिमिट होती है तो उसके जरिए हरेक जिले को एक चैनल दे सकता है अब इससे क्या होगा कि हरेक जिले के पास अपनी एक चैनल होगी तो मल्टीनेशनल कंपनियों की न्यूज दबाने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी दूसरा हरेक चैनल को मिनिमम पांच मिनट जो रिकॉर्डेबल चेयरमैन है राइट टू रिकॉर्ड दूरदर्शन के बाद दूरदर्शन की गुणवत्ता सुधरेगी घंटे में पांच मिनट उसको उसका प्रोग्राम दिखाना पड़ेगा और वो पांच मिनट टाइम लेता एक मिनट का प्रोग्राम मिनट का प्रोग्राम और नीचे लाइन और आती है वो घंटे में एक मिनट हर घंटे में एक मिनट वो दूरदर्शन जो बैनर लाइन देता है वो हमारे चैनल पे आनी चाहिए ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां कंपनिया वहां लोग झूठ चला रही है तो दूरदर्शन का चेयरमैन झूठ का पर्दाफाश करना चाहता है तो कम से कम वो एक मिनट के अंदर वो झूठ का पर्दाफाश कर सकता है उसके बाद हर एक चैनल को इंडिपेंडेंट करना हर एक चैनल को इंडिपेंडेंट करना यानी कि आज अभी चैनल के मालिक क्या करते हैं पूरा थे लेना पड़ेगा पूरा कलेक्शन लेना पड़ेगा तो वो कलेक्शन खत्म किया जाए और कि चैनल का अलग प्राइस होगा और कस्टमर वही प्राइस देगा जो चैनल प्राइस दे रहा है और किसी तरह का क्रॉस डिस्काउंट नहीं होगा यानी कि आप ये दस चैनल होंगे तो ग्यारहवा चैनल खुल जाए ये दस चैनल होंगे तो सर सबके भाव पे बीस डिस्काउंट होगा इस तरह का कुछ नहीं होगा हरेक चैनल का अपना फिक्स प्राइस होगा और वो हरे के लिए प्राइस होगा और और उसमें वो यदि फ्री फ्री चैनल है तो हरे को फ्री में मिलेगा पेड़ चैनल है तो हरेक उसका कस्टमर एक, एक जैसा प्राइस देगा तो बुके खत्म होने से जो बड़ी कंपनियों की ओलीगो है जैसे वो कम हो जाएगी और जो एडवर्टाइजमेंट है जिसके जरिए लोगों को अक्सर बेकूफ बनाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के जरिए उस एडवर्टाइजमेंट में जुड़ी सेंसरशिप नहीं होगी यानी कि एडवर्टाइजमेंट में यदि जानबूझ के लोगों को बेकूफ करने के मैसेज डाले गए हैं, जैसे कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट में अक्सर ये बताते हैं कि आप ये क्रीम लगा लो तो कौवा है वो हंस बन जाएगा मतलब कोई काला आदमी है वो कोरा बन जाएगा या... इस तरह से आपके चमड़ी का रंग परिवर्तन हो जाएगा वो बकवास है की चमड़ी के अंदर एक होता है। वो की वजह से चमड़ी का रंग काला घोरा या गेहूं रंग होता है और आप कोई भी केमिकल लगा लो मैलिनियन वो शरीर के अंदर उसका उत्पादन होता है आप कोई भी क्रीम लगा लो उससे मेलिनियम का उत्पादन कम नहीं हो सकता तो ये धोखा एक तरह का है और इस तरह की इमेज यदि कोई एडवर्टाइजमेंट खड़ी करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे इंटेंशन पे जाना चाहिए कि जिस आदमी ने एडवर्टाइजमेंट बनाई है उस आदमी का इंटेंशन यदि झूठ कम्युनिकेट करने का है भले उसने शब्दों में झूठ ना बोलाओ लेकिन यदि वो झूठ कम्युनिकेट करना है तो झूठी उसको दो पांच दस करोड़ का फाइन कर सकती है उसको जेल की सजा कर सकती है उसके प्रोडक्ट पर बैन लगा सकती है तो इसके द्वारा तो हम एडवरटाइजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं दूसरा हरेक एडवर्टाइजमेंट के बिगनिंग में और आखिर में एक बार कोड रखना ताकि उस बारकोड के आधार पे लॉक किया जा सके वो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी किस तरह से कि यदि हरेक एडवर्टाइजमेंट के आगे व पीछे एक बारकोड आता है जो कि बारकोड सुनर टीक को नहीं दिखाई देता लेकिन मशीन जो होता है बॉक्स के अंदर जो लिपी होता है, वो उसको को कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली समय ब्रैंड हो जाएगा तो इससे यदि आप चाहते हैं और आप चाहते है आपके बच्चों को ऐसे गलत एडवर्टाइजमेंट ना दिखे तो आप एडवरटाइजमेंट लॉग ऑन कर दो तो जैसे एडवर्टाइजमेंट आएगा स्क्रीन है वो ब्रांड आउट हो जाएगी ऑटोमेटिकली दूसरे चैनल पर शिफ्ट हो जाएगी जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है तो इस तरह से हर एक एडवर्टाइजमेंट में बारकोड रखना कंपलसरी तो करना चाहिए जिससे पेरेंट्स है वो बारकोड लॉकिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट लॉकिंग कर सकते हैं। तो ये सारे सुझाव मैंने यहाँ पे दिए हैं कि जिसके द्वारा मीडिया की जो कमी है उसको दूर किया जा सके और एक अच्छा मीडिया खड़ा कर सके जो राइट टू रिकॉर्ड दूरदर्शन का कंसेप्ट यह है कि जैसे एक अच्छा मीडिया आएगा जो की ब्लैक नहीं करता और व्हाइट नहीं करता तो जो मीडिया ब्लैक मेलिंग और व्हाइट मेलिंग में लगे हुए हैं उनकी ताकत कम हो जाएगी आज मीडिया के पास ब्लैक मेलिंग और व्हाइट मेलिंग की है एक भी टीवी चैनल नहीं है जो की सारा सच बताता हो और सारे इम्पोर्टेंट सच को बताता हो जैसे मैंने आपको न्यूक्लियर बग्जाम्पल दिया एक भी टीवी चैनल नहीं है जो कि ऑडियंस को यह इंफॉर्मेशन दे कि हम कितने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर के मामले में कितने पीछे है। एक भी मीडिया नहीं है जो कि देश को है युद्ध कि देश में कितने करोड़ बांग्लादेशी है और चीन यदि उन्हें ए के फोर्टी सेवन और ग्रेनेट लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर ऐसे हथियार पहुंचाता है दो लाख को भी दो लाख बांग्लादेशियों को पहुंचा तो देश में रातों रात 20-25, पचास हजार कसम खड़े हो जाते हैं और कसम के पास तो सिर्फ एक, एक फोर्टी सेबं थी जो तेरह पंद्रह कसम घुस गए थे उसके पास सिर्फ तो एक फोर्टी सबंधी लेकिन उसके पास ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर होते तो 400 आदमी या 4,000 आदमी मर जाते तो देश में तो दो लाख दो करोड़ बांग्लादेश है उसमें जो दो लाख के पास यदि चीन ने हथियार पहुंचा दिए तो कितना बड़ा नुकसान हो जाए तो क्यों मीडिया इस बात पर फोकस नहीं करता क्योंकि मीडिया को सऊदी अरेबिया से पैसा लाना है अब देखिये बहुत सारे मीडिया चैनल है उसमें पैसा दो तरह से आता है एडवर्टाइजमेंट के स्वरूप के स्वरूप में टीवी चैनल बहुत सारा इक्विटी मॉरिशस की कंपनियों ने उनका इक्विटी शेयर खरीदे और उनके बॉन्ड खरीद है और वो मॉरिशस में पैसा किसका है दाऊद जैसे लोगों का भी है चिदम्बरम जैसे लोगों का है शरद पवार जैसे लोगों का है ये राज जो है वत्रा, ऐसे लोगों का भी कैसा है तो इन लोगों का मीडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसलिए मीडिया हमेशा और सऊदी अरेबिया का भी कैसा है तो मीडिया सोचते हुए बोलेंगे तो सऊदी तो बोलें तो अरेबिया के जो इन्वेस्टर है उनको बुरा लगेगा इसने बांग्लादेशों की स्टोरी को ब्लैकआउट कर दिया पूरा तो देश की बहुत बड़ी समस्याओं पर यह छापते ही है बोलते नहीं है तो जब दूरदर्शन तो गवर्नमेंट फंडेड है जब राइट टू रिकॉल दूरदर्शन चेयरमैन आएगा दूसरा भी कि दूरदर्शन एक भी एडवरटाइजमेंट नहीं लेगा दूरदर्शन एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं लेगा सरकार के पैसे जितना दिखा सकते उतना दिखाओ नहीं दिखाना है तो दिखाओ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं लेगा दूरदर्शन का कोई भी एम्प्लॉई है वो उसकी कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी सैलरी के सिवा उसको सैलरी कम लगती तो नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करे और सैलरी के सिवा कहीं भी पता चला कि उसकी कोई और इनकम है तो जीवडी ईमानदार लोग देखते हो पर एक ईमानदार मीडिया मिलेगा जो की लोगों की हित की खबरें लोगों तक पहुंचाता है और जब हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास एक चैनल हो गए और उसके चेयरमैन का राइट टू इंट्रॉल होगा तो इससे मीडिया में और सुधार आएगा कि हम तो एक पार्टी को न्यूज को दबाना चाहती है तो कम से कम दूसरी पार्टी एक स्टेट में उस न्यूज को ओपन करेगी तो धीरे धीरे दूसरे स्टेट में भी वो ओपन होने शुरू होगी तो मैं प्रपोजल को अपनी एक चैनल हो और आ, आ, उस चैनल को घंटे के पांच मिनट सारे चैनल पे निकाला जाएगा और हर एक चैनल को इंडिविजुअली सर्व किया जाए और हर एक एडवर्टाइजमेंट आगे और पीछे बार फोर्ड हो ताकि पैरेंट पेरेंटी एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक करना चाहते हो तो वो उसमें ब्लॉक कर सके इन सारे कानूनों को हम गैजेट में छपा के ड्राफ्ट मैंने दिए हैं राहुल मेहता डॉट कॉम स्लैट्रोव एस टी एम में वो सारे ड्राफ्ट के भी गैजेट में हम छपवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मीडिया का जो प्रॉब्लम है वो पेड मीडिया का प्रॉब्लम कम हो जाएगा और एक ऑनेस्ट मीडिया हमारे पास आ धन्यवाद